नई दिशाएं राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान यों प्रशिक्षण परिशद के केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाद द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस शिंखला के अंतर गयत कारिक्रम बदलते मूल लिए दस एकम दस दस दुने बीज दस तिया तीस दस चगए अरे बीटिया देख तो ये कल्लू अभी तक नहीं आया क्या मा तुम हमेशा उसका नाम भी काटती रहती हो जानती हो उसके सब दोस्तों से कल्लू कल्लू कहने लगे हैं अब क्या करूं कल्लू नाम ऐसा चढ़ा है मुंह पर कि रमेश निकलता ही नहीं अच्छा सुन बिटिया जरा हिसाब तो लगा तेरे पिताजी ने 10 का नोट दिया था कल हाट से थोड़ा साग खरीदा था देख तो कितने पैसे बचे हम्म ये तो मां ये तो 4.5 रुपए हैं बताओ क्या जमाना आ गया कहां 10 रुपए में पूरे महीने का साग आ जाता था और अब 5.5 रुपए में एक वक्त का भी पूरा नहीं पड़ता ऊपर से त्यौहार सिर पे है हां मां कल तीज है ना तुम मेरे मेहंदी लगाओगी ना फुर्सत मिलेगी तो लगा दूंगी हम लगा देना मां मेरी सब सहेलियां लगाती हैं अच्छा अच्छा लगा दूंगी अच्छा तो मैं शन्नू के बगीचे से मेहंदी के पत्ते तोड़ लाऊं उसकी मेहंदी बड़ी रचती है तोड़ला तोड़ला इतना ढेर सा काम पड़ा है पता नहीं राधा के पिताजी कहां-कहां भटक रहे होंगे अच्छा बीज मिल जाए पहली बारिश के बाद बुवाई हो जाए तो ठीक रहे चतनाते हे कल्लू क्यों घर सिर पर उठाए ले रहा है मां देखो ना रघु ने मेरी पतंग छीन ली है जल्दी चलकर जल वापस दिलाओ तुम बच्चों की लड़ाई में मैं क्यों पड़ूं भला आज लड़ोगे कल एक हो जाओगे मां वो तो बात-बात पर अपनी मां को बुला लाता है और एक तुम अच्छा जीजी कहां है मैं उसी को ले जाता हूं वो पड़ोस में गई है शन्नो के बगीचे से मेहंदी के पत्ते तोड़ने ठीक है तुम नहीं सुनती मत सुनो जीजी जी मेरी बात जरूर सुनेंगी जीजी जीजी जीजी जीजी जीजी जी जी। अरे क्या बात है जीजी जी जल्दी चलो रघु भाग जाएगा उसने मेरी पतंग छीन ली है तेरी पतंग मगर तेरे पास पतंग कहां थी मैंने लूटी है अच्छे बचु तो तू पतंग लूटने के लिए जरूर छत पर चढ़ा होगा आने दे पिताजी को हम अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता पतंग तो दिलवाई नहीं ऊपर से पिताजी से शिकायत करने की बात और कह रही हो अच्छा मेरे भैया क्यों रोता है देख मैंने मेहंदी भी तोड़ ली है चल अब चलते हैं चलो दीदी अरे देख रघु तो रो रहा है क्या बात है रघु रो क्यों रहे हो मेरे पतंग भीम छीन कर भाग गया अच्छा हुआ तूने मुझसे पतंग छीनी थी ना मैंने तुझसे छीनी का थी हम दोनों ने मिलकर लूटी थी पराई तो मेरे हाथ में थी ना अच्छा छोड़ो उस बात को जब पतंग ही चली गई तो लड़ना किस बात का रघु तुम चुप हो जाओ वैसे पतंग लूटने के चक्कर में तुम कभी अपने हाथ पैर तुड़वा बैठोगे चलो आओ कुछ और खेलते हैं क्या खेलें आओ तो सही आ, अच्छा जीजी लंगड़ी खेले? टांग खेलें हां हां ठीक है चलो आज लंगड़ी टांग खेलेंगे चलो चलो शाम होने को आई अभी तक ये लौटे नहीं राधा राधा अरे कल्लू आया मां अरे जरा कोठरी से उपले ले आना तुम्हारे पिताजी का आने का वक्त हो रहा है खाना चढ़ाऊं बेटा अच्छा मां अभी लाता हूं अरे तू डरेगा तो नहीं अंधेरे में बेटा नहीं मां मैं डरता नहीं हूं हां <laughs> अच्छा अच्छा ठीक है जा ले आ अच्छा राधा ओ राधा हां मां तेरी मेहंदी पिसी की नहीं दो पहर से सिल बट्टा लिए बैठी है पिस गई मां खूब बारीक पिसी है आज रात को लगा दोगी ना हां हां लगा आहा मर गया हां मां यार ये क्या हुआ हां ये तो कल्लू की आवाज है कहां है वो कोठरी में चल चल चलो चलो जल्दी करो चलो क्या हुआ कल्लू बेटा बोल बोल बेटा क्या हुआ साहब साहब हाय राम ये साहब ने मेरे पैर में काट लिया अरे मां ये तो बेहोश हो गया अरे अब क्या होगा तेरे पिताजी भी नहीं है कुछ नहीं होगा मां जल्दी कल्लू को आंगन ले चलो चलो उठाओ हां चलो हाय मेरे लाल को क्या हो गया मां रो किस ले रही हूं कल्लू ठीक हो जाएगा तुम जरा शणु के चाचा को बुला ला अच्छा अरे शन्नो अरे भैया सुनो तो कल्लू को सांप ने काट खाया है नहीं। नहीं। कोई पुरानी सुतली या डोरी भी तो नहीं मिल रही क्या करूं अरे हां अपनी छोटी के रिबन से ही काम चलाती हूं अरे राधा बिटिया पड़ोस के गांव से ओझा को बुला लाऊं नहीं चाचा ओझा की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर बाबू को बुला लाओ तब तक मैं अपने रिबनों से बंध बांध देती हूं मेरे भाई को कुछ नहीं होगा मैं अभी जहर चूसकर थूक देती हूं अरे देखो बाकी बर्बाद अरे राधा अरे कल्लू अरे यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है ज्यादा की मां क्या बात है तुम तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो अजीत तुम आ गए अच्छा हुआ कल्लू को तो सांप ने काड खाया सापने? है सांप ने कैसे मैंने उसे उपले लेने भेजा था कोठरी में अरे? बस ये काट लिया ओ तो तुमने उसे भेजा ही क्यों राधा नहीं जा सकती थी क्या लो कर लो बात सांप क्या राधा को ना काट लेता अच्छा चलो मुझे देखने तो दो इसके पैर में रिबन क्यों बांधे हैं और ये राधा क्या कर रही है पिताजी जहां सांप ने काटा था उसके दोनों ओर मैंने कस के रिबन बांध दिया जिससे जहर बदन में ना फैल सके फिर जहर चूस कर थूक दिया अब आप डॉक्टर साहब को बुला लाइए अब... शन्नू के चाचा गए हैं डॉक्टर बाबू को लाने अ जाने मेरा कल्लू अच्छा होगा या नहीं हे भगवान मेरे कल्लू की रक्षा करना लो डॉक्टर बाबू भी आ गए आइए आइए डॉक्टर साहब देखिए देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है आप लोग जरा पीछे हट जाइए पीछे पीछे देखो क्या बच्चे क्या हटिए हटिए आप लोग जरा पीछे हट जाइए हटिए हटिए आप बच्चे को जरा ताजी हवा मिलने दीजिए इधर हटो भाई इधर हटिए हटिए जरा मैं बच्चे की जांच कर लूं हम बंद लगा रखे हैं और लगता है जहर भी चूस कर थूका गया है हम यह सब किसने किया हमने नहीं किया डॉक्टर साहब यह तो राधा ने किया है राधा राधा कौन जी वो वो इसरा के की बहन हमने तो कहा था ओझा को बुला लाऊं पर वो बोली नहीं बंद बांध देती हूं इसमें जहर नहीं फैलेगा हमें क्या पता ठीक कहा था उसने राधा इधर आओ आ, आओ बिटिया आओ डॉक्टर साहब बुला रहे हैं शाबाश राधा शाबाश तुमने बड़ी समझदारी का काम किया आज तुमने अपनी समझबूझ से अपने भाई की जान बचा ली है अच्छा ये बताओ ये तुमने सीखा कहां से जी स्कूल में बताया गया था और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाई को सांप ने काट लिया है तो तुम जरा भी नहीं घबराई नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं घबराई मेरे और इसके पिताजी के तो हाथ पांव फूल गए थे पर ये ये तनिक भी नहीं घबराई भाई वाह बहुत बहादुर बच्ची है आपकी हां भैया बहादुर तो है देखो इसने जहर भी चूसकर थूका अरे हां हम में से तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ फिर भी लोग लड़कियों को कमजोर और नासमझी समझते हैं राधा हां पिताजी अरे आज तूने सारे गांव के सामने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बेटी बोल अब बोल तुझे क्या इनाम दूं मेरे छोटे से भाई की जान बच गई इससे बड़ा भी कोई इनाम होगा पिताजी ज्यादा बड़ी-बड़ी बातें बड� नहीं करते جب تیرے पिताजी कह रहे हैं तू मांग ले ना अच्छा तो फिर मेरे लिए हट से किनारी वाला दुपट्टा ला देना हां हां हां जरूर जरूर बिटिया कल ही ला दूंगी ला दे लो हां भैया बदलते मूल्य अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख क्षमा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार नीरज शर्मा जयश्री अरोड़ा जैमिनी कुमार बीआरएल सक्सेना सुरेश शास्त्री यमन कौशिक और मालती कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो